भगवत कृपा से ही प्रसिद्ध चतुष्टय था ये चार महापुरुष तो भाई जी को अर्श हो गया अर्श बवासीर रोग होता है अर्श हो गया और उस अर्श के कष्ट से वे बहुत पीड़ित थे और गीता भवन जो बटके नीचे सत्संग उस समय चला करता था और उस सत्संग में राधा बाबा भी साथ गए हुए थे भाई जी उस कष्ट में भी सत्संग करते थे आप सोचिए असह्य वेदना थी एक दिन भाई जी की असह्य वेदना को देख करके राधा बाबा तो प्रेमी संत थे ठाकुर से एकांत एक में लड़ पड़े बोले दुनिया के पापी मौज उड़ा रहे हैं सारे कर्मदंड भाई जी के लिए ही हैं नाराज हो गए ठाकुर जी पर ठाकुर जी का अनुभव श्री राधा बाबा को होता रहता था जैसी ठाकुर से कुछ कलह किया ठाकुर जी सामने आ गए ध्यान में। और जी ने कहा बाबा मुझे बुरा भला क्यों कह रहे हो ये प्रारब्ध है तुम्हारा भोग रहे हैं भाई जी तो मेरे प्रारब्ध को भाई जी क्यों भोग रहे हैं बोले बाबा तुम तीव्र गति से भजन में लगे हो तुम्हारा भजन ऐसी ही गति से चलता रहे इस कष्ट को मैं भोग लू बस इसी सौहार्द के कारण भाई जी ने तुम्हारे प्रार्ध को अपने ऊपर ले लिया ठाकुर जी कहे के अंतरधान हो गए और श्री राधा बाबा अपने भजन से उठे और सीधे भाई जी की कक्ष में जो पावन कक्ष है गंगा जी के ऊपर में भाई जी का वहां गए और जाकर के कहा भाई जी से ही बात करते थे और मौन रहते थे बाबा भाई जी से कहा कि आपने हमारे लिए कष्ट क्यों सहन किया मुझे सहन कर लेने देते का, स्वामी जी आपकी बातें हमारी समझ में नहीं आ रही सवेरे सवेरे भजन साधन छोड़कर क्या प्रपंच की बात करने आ गए आपसे ठीक से राम राम करते नहीं बनता क्या भाई जी ने कहा का आप मेरे प्रारब्ध को क्यों भोग रहे हैं पहले ये बताइए भाई जी ने हंस करके कहा स्वामी जी थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करो आप तो विद्वान है भया कोई जीव किसी जीव के प्रार्ध को भोगता है गोस्वामी जी ने का को न काह सुख दुख कर दा काम भोग सब भ्रा सब अपने किया हुआ भोगते हैं बाबा बोले ये ब्रह्म ज्ञान अपने पास रखो हमको बहकाओ मत क्योंकि जिसने हमको बताया है वो सत्य स्वरूप है और कभी झूठ बोलता नहीं है जब ये बात के बाबा कह गए भाई जी के नेत्र भर आए और भाई जी ने सजल नेत्रों से कहा बाबा आप भजन कर रहे हैं तो क्या मैं आपकी इतनी से सेवा नहीं कर सकता तो ये इतिहास है जहा प्रारब्ध को संतों ने भोग लिया और दास की मान्यता तो ये है कि ऊंची कक्षा के जो महापुरुष होते हैं वे कर्म के बंधन में पड़कर धरती पर नहीं आते अपितु कर्म के बंधन में बंधे हुए जीवों को मुक्ति दिलाने के लिए धरती पर भगवत कृपा से आते हैं और वे उनके जीवन में कोई कष्ट आदि देखा जाए तो वह उनके किसी व्यक्ति कर्म धन में पढ़कर वे आए ही नहीं है तो व्यक्तिगत उनका कौन सा कर्म है कष्ट भोगने का वे आश्रितों की पीड़ा को ही स्वयं भोग लेते हैं अनुगतों के कष्ट को भोग लेते तो संचित क्रिय प्रारब्ध कर्म सवे जाय मुची आखरी आखिरी वाक्य है भगवत रसिक कहाय क्रिया त्यागे अपनी रुचि अंतिम बात है क्रिया त्यागे अपनी रुचि अपनी रुचि से क्रिया करना सेवक छोड़ दे सेवक की परिभाषा क्या है शुचि सेवा करे सर्वस्व निवेदन करे और रुचि सेवा करे सूची सेवा करे सर्वस्व निवेदन करे और आखिरी शर्त है क्रिया त्यागे अपनी रुचि अपनी रुचि से क्रिया करना छोड़ दे स्वामी की रुचि को ही अपनी रुचि माने अपनी रुचि को रुचि न माने इतना यदि हो जाए तो उसे कोई साधन करने की जरूरत नहीं है मुक्त है संसार के बंधन से और मनमाने ढंग से साधन करने वाले लोग वे साधन करके भी उस लाभ को प्राप्त नहीं कर पाते जो लाभ सेवक को सहज शुचि सेवा से मिल जाता है सबरी को जो कुछ प्राप्त हुआ वो सेवा से प्राप्त हुआ देखिए भक्ति के मार्ग के पांच कांटे हैं भक्ति मार्ग के पांच कांटे हैं कौन कौन जातिर्द्या महत्वचवन में च वी यत्नता त्याज्या पंचईते भक्ति कंटका ये पांच भक्ति मार्ग के कांटे उत्तम जाति में जन्म होना बुरा नहीं है अच्छा है भगवत कृपा से हुआ और जाति का निर्धारण जन्म से है जननेन या प्राप्य ते जाति उत्तम कुल में जन्म लेना अच्छा है पर उसका अभिमान अच्छा नहीं है यदि उत्तम कुल का अभिमान है तो प्रहलाद जी कहते हैं विप्रा दिष्ठ गुण अरविंद नाभ पादिंद विमुखा स्वपचम वरिष्ठ मने तदर्पित मनो बचने हितार्थ प्राण सकुलम न तो बारह गुणों से युक्त कोई ब्राह्मण हो किंतु भगवत् चरणारविंद की भक्ति से विमुख हो अभिमानी हो तो कहते हैं कि वह न तो अपना कल न तु भूरी माना वो अभिमान से ग्रसित ब्राह्मण न अपना कल्याण कर सकेगा अपने खानदान का और तदर्पित मनोवचना भगवत चरणारविंद में जिसने मनवाणी क्रिया से समर्पण कर दिया है ऐसा स्वपच अहंकार रहित होकर जब समर्पित भाव से भक्ति करेगा तो स्वयं भी पवित्र हो जाएगा और अपने खानदान को भी पवित्र कर देगा जाति का अहंकार उत्तम नहीं है उत्तम कुल में जन्म लेना अच्छा है लेकिन उस जाति का अहंकार अच्छा नहीं है विद्वान होना बहुत अच्छा है पर विद्या का अभिमान होना अच्छा नहीं है महत्व तो प्राप्त तो होना यह भी भगवान की कृपा है किसी की महिमा बढ़ी हुई है तो यह भगवान की कृपा है पर मैं महिमा मंडित हूं महत्व का अहंकार होना यह बहुत खराब है दक्ष को अपने महत्व का अहंकार हो गया तो क्या दशा हुई दक्षा बस्तमुखो चिरात उसको बकड़े के मुंहबाला बनना पड़ा महत्व महत्व होना अच्छी बात है उच्च पद प्राप्त होना अच्छी बात है पर उसका अहंकार अच्छा नहीं है जातिर विद्या महत्वचो रूप रूप का अहंकार रूपवान होना बहुत अच्छा है पर रूप का गुमान होना अच्छा नहीं है अरे भाई जिस रूप का तुम गुमान कर रहे हो ये मलमूत्र ही तो है और क्या है मलमूत्र निकल जाए तो क्या रूप रहेगा मलुकदासी का एक दोहा है सुंदर देख के उपजत है अनुराग मढ़ी न होती चाम जो तो जीवत खाते काग चमड़ी नहीं मरी होती तो कौए नोच लेते दर्पण आगे ठाण दर्पण आगे ठाण नित्य समारे पाग ऐसी देख चोच समारे काग कौआ मुड़गिरी पर छप्पर पर चौंच पहनी करता है मरे तो सही पुरेत कुेत के खाऊंगा इसलिए रूप अच्छा पर रूप का गुमान अच्छा नहीं है युवा युवावस्था बहुत अच्छी पर युवा युवावस्था का अहंकार अच्छा नहीं है युवा युवावस्था है भगवत भजन के लिए भगवान की उपासना के लिए क्योंकि वाल्यावस्था तो अविवेक में चली गई वृद्धावस्था अशक्ति में चली जाएगी युवा युवावस्था है हमारे पास इसका हम सदुपयोग करें अधिक भगवत भजन करें अधिक से अधिक शास्त्र चिंतन करें अधिक से अधिक स्वाध्याय करें युवावस्था ही हमारे हाथ में युवा होना बहुत अच्छा है पर युवावस्था का अहंकार होना अच्छा नहीं है हमारे महाराज जी कहते कि भगवान ने ऐसी कृपा की सबरी जी को भक्ति का आदर्श बना के भेजा ना तो लोगों को तो अपने विवेक और विचार से पांचों चीजों के होते हुए उनसे अपने को बचाना पड़ता है और ये बहुत कठिन है वो विशुद्ध विवेक के द्वारा ही संभव है अस विवेक जब दे विधाता भगवान ऐसा विवेक दे तब संभव है और सबरी को भगवान ने ऐसी कृपा की कि पांचों अहंकार है ही नहीं जाति सबर जाति में जन्म है तो जाति का अहंकार कहां से आएगा विद्या भीलों में वैसे भी पढ़ाई नहीं होती और नौ वर्ष की आयु में सबरी ने घर छोड़ दिया तो पढ़ी लिखी भी नहीं सबरी महत्व घर में रहती तो भले ही सवर राजपुत्री होने के कारण उसका महत्व तो हो लेकिन ऋषियों के यहां तो सबसे अधिक उपेक्षित थी सबरी आगे चरित्र में आएगा ऋषि उसकी उपेक्षा करते थे और सबरी के कारण मतंग ऋषि का भी बहिष्कार कर दिया गया महत्व भी नहीं उसका और रूप रूप की तो आप कल्पना कर सकते हैं कैसा रूप रहा होगा कोई वातानुकूलित भवन में तो बेचारी रहती नहीं थी कितने वर्ष तो ऐसी ठंडी गर्मी बरसात सहन करते बीत गया फिर भीलकुल का जन्म काला श्या जैसा काला शरीर का रंग और हमारे यहाँ वृंदावन में एक महापुरुष थे बाबा श्री मथुरा दास जी भक्तमाली जी वो कहते थे कि सबरी जी ऐसी थी बड़ी बड़ी जटा हो गई थी उनकी प्रेम में वो तो काला काला शरीर वलकल वस्त्र लिपटे हुए कभी प्रेम में रोती कभी हंसती कभी चिल्लाती उनको देखकर डर के मारे शेर भाग जाते थे ऐसा रूप था बोले तो शेर डर के मारे भाग जाते वो तो केस तो जटा हो गए थे काला काला शरीर पीली पीली आंख और प्रेमोन्मत्त दशा देख करके शेर भी भाग जाते थे ये कौन जीव आ गया सामने तो रूप भी बहुत सुंदर नहीं जाति भी नहीं रूप भी जाति भी नहीं विद्या भी नहीं रूप भी नहीं महत्व भी नहीं और युवावस्था तो आई जरूर उनके जीवन में पर युवावस्था का दुर्गुण नहीं है। युवावस्था देखनी हो तो संत की देखनी चाहिए युवावस्था देखनी हो तो किसी भक्त की देखनी चाहिए आह क्या कहना एक युवक का चरित्र है हमारे भक्तमाल में आपने नाम सुना होगा श्री खेमाल रतनजी राठौर आमिर नरेश श्री खेमाल रतनजी राठौर अद्भुत, अद्भुत भक्त जी अद्भुत भक्त भक्तमाली में अद्भुत चरित्र है उनका इनके पुत्र थे श्री राम सिंह जी जो राज गद्दी पर थे और उनके पुत्र थे श्री किशोर सिंह जी श्री खेमाल रतनजी भगवत धाम जा रहे थे और वे ऐसे भक्त थे कि बड़े बड़े संत उनकी भक्ति को प्रणाम करते थे ऐसे थे नाभाजी ने तो यहां तक लिखा उनके बारे में कि खेमाल रतन राठौर की सुफल वेल मीठी फली कि पूरा का पूरा खानदान एक से एक बढ़कर भक्त हुए खेमाल रतन जी और भगत जब जा रहे हैं खेमाल रतन जी भगवत धाम वैष्णव कीर्तन कर रहे हैं पुत्र पुत्र बधू सामने खड़े हैं किशोर सिंह नाती पौत्र चरणों की तरफ खड़े हैं कीर्तन हो रहा है आज सबके नेत्र सजल हैं एक भक्त राज, राजगद्दी पर बैठा हुआ एक महान संत आज भगवत धाम प्रयाण कर रहा है कीर्तन हो रहा था खेमाल रतन राठौर जी की बेहवलता बढ़ गई और इतनी बढ़ गई कि फपक फपक कर रोने लगे उनके इस बिहवल स्थित रोते हुए देख करके पुत्र श्री राम सिंह जी को बहुत आश्चर्य हुआ कहा पिताजी आपने जीवन भर भजन किया है सत्संग किया है प्रजा की सेवा की है स्वप्न में भी आपसे कोई पाप नहीं बना फिर क्या कारण है मृत्यु के क्षण में तो भगवान से विमुख जीव रोते हैं ऐसे देश देश के महात्मा आपके लिए कीर्तन कर रहे हैं और आप रो क्यों रहे हैं? बेटा मैं मरने के नाम पर नहीं रो रहा हूं मैं मरने के नाम पर नहीं रो रहा हूं क्योंकि नारद जी ने स्पष्ट कहा है जो मृत्यु से भय विमुख जीवों को होता है ऐसा ही मृत्यु से भय सत्संग करने वालों को हो जाए तो यस्तस्य यत्न श्रम एवं केवलम पंचम स्कंध में नारद जी ने कहा है यस्तस्य यस्त्यत्न श्रम एव केवलम उसका किया कराया साधन श्रम है मुझे मरने से भय नहीं है कब मरी कब बैठ हूं पूर्ण परमा आनंद जयी मरने से जग डरे सो मेरे आनंद और मेरे लिए तो आनंद की बात यह है बेटा तुमसे कह रहा हूं साक्षात युगल सरकार श्री सीताराम जी मेरे सामने खड़े स्वयं सरकार लेने आए हैं मुझे मुझे बहुत आनंद है पर मैं मृत्यु के क्षण में युगल सरकार की झांकी का दर्शन करके भी रो रहा हूं उसका एकमात्र कारण यही है कि मेरे से जीवन में भगवान की एक सेवा नहीं बन पाई कौन सी सेवा कॉस्टम सेवा रोज करते थे भगवान की कौन सेवा बाकी रह गई बोले एक तो पैर में घुंगू बांधकर भगवान के सामने नाचने की सेवा और दूसरे भगवान की सेवा के लिए सिर पर कलश भर के जल लाना ये सेवा ये दोनों सेवा राजा होने के कारण में नहीं कर पाया संकोच रहा नहीं नाच पाया और जल भर के नहीं ले पाया मिली थी अवस्था इसे पर ठाकुर की सब सेवा बनी दो सेवा नहीं बनी और अब द्वारा इस संसार में आना नहीं है मैंने शरीर पाकर भी ठीक से सेवा नहीं की इस कष्ट के कारण मैं रो रहा हूं मैं सुखपूर्वक प्राण त्याग दूंगा कोई मेरी इस इच्छा को अंत में अभिलाषा को पूर्ण सब मौन थे क्योंकि जीवन भर अष्टयाम सेवा करना और नित्य प्रातः काल आरती में पैर में घुंगू बांधकर नाचना और रोज सिर पर कलश भर के जल लाना यह राजा के लिए कहां तक संभव है पर उसी समय युवक पौत्र किशोर सिंह कवच जिनकी छाती पर बधा हुआ था किशोर अवस्था नाम भी किशोर सिंह चरणों की तरफ खड़े थे पितामह के चरणों में मस्तक रख दिया बाबा आप सुखपूर्वक भगवान के यहां जाओ मैं जीवन भर अपने पैर में घुंगरू बांधकर सरकार के सामने नाचूंगा और जीवन भर भगवान की सेवा के लिए मस्तक पर कलश भर करके जल ले कराऊंगा क्या बोल रहे हो मैं दुर्भाग्य से राजा पद पर बैठ गया राजगद्दी पर बैठने के कारण मैं दो सेवा नहीं कर पाया और तुम कैसे करोगे तब तो किशोर सिंह ने कहा मैं आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा और मैं आजन्म राज को तिलांजलि दूंगा स्पर्श नहीं करूंगा राजगद्दी को जीवन भर ठाकुर के आगे नाचूंगा एकमात्र पोता वो कह रहा जीवन भर नाचूंगा बाबा ने हृदय से लगाया खेमाल जी ने अब मैं सुखपूर्वक जाऊंगा श्री किशोर सिंह जी का चरित्र बहुत अद्भुत बात खेमा राठौर काते किशोर पूरा किया पगन घू भरू बांध नित्य नगधरित नाचो राम कलश मनरली शीष तांते नहीं बाच सब सृष्टि सराह राम सुब लघु वयस लक्षन आ लिया राठौर का ते किशोर लघु बयस लछन आरत लिया तो वर्णन है कि बड़े बड़े राजा लोग जब किशोर सिंह जी के आंखों में आंसू बह रहे और मस्तक पर कलश लेकर जल यात्रा करते देखते तो कहते शरीर धारण करना तो इन्हीं का सार्थक है युवावस्था तो किशोर सिंह की ही सार्थक है और जब वे प्रेमोन्मत्त होकर भगवान के सामने नृत्य करने लग जाते उस समय आकाश से भगवत पार्षद भी पुष्प वर्षा करते और सब सृष्टि सराहे राम शुभ लघु वयस लचन आरज लिया सब कहते वाह धन्य है धन्य है धन्य है उनकी धन्य है जिनकी युवावस्था भगवत भागवत सेवा में समर्पित है भगवत कृपा से दास का तो यह अनुभव है किसी महत्पुरुष का चरणाश्रय प्राप्त हो जाए तो युवावस्था कितनी सुख में व्यतीत होती है इसकी कल्पना नहीं की जा सकती बस किसी महत्पुरुष की चरण सनिधि मिल जाए और फिर उसके चरणों में निश्चल निष्कपट भाव से समर्पण हो जाए यह और जरूरी है नहीं तो निकटता तो बहुत से लोग प्राप्त कर लेते हैं पर समर्पण के अभाव में उनके जीवन में परिमार्जन नहीं होता उनका जीवन परिष्कृत नहीं होता युवावस्था आई पर युवावस्था आने पर भी संतों के साहचर्य के प्रभाव से सबरी को युवावस्था का दोष भी व्याप्त नहीं हुआ भक्ति मार्ग के जो पांच कांटे हैं इन पांच कांटों में से सवरी के जीवन में एक कांटा भी नहीं है इसलिए सवरी भक्ति पथ की आचार्या हुई रहती है एकांत जंगल में रात्रि के अर्धरात्रि के बाद दिन में जंगल में लकड़ी बीनती है समिधाए कटती हैं लकड़ी बीनती हैं और पुष्प चयन करती हैं और अर्धरात्रि के बाद डेढ़ दो बजे के करीब जब सब सो रहे होते हैं माने अभी ब्रह्म आई नहीं और अर्धरात्रि के और ब्रह्म के मध्य का जो समय है मध्यरात्रि का जो समय है उस समय सबरी उठ करके पूरे आश्रमों में मार्गों पर झाड़ू लगा देना और कुश दूरवा फल कंद समिधा आदि वहां रख देना इतना नित्य कर देती और नित्य करने के बाद फिर सवरी अपने एकांत स्थल में जाकर के छिप जाती महात्माओं में चर्चा हो रही थी अरे भाई ये सेवा कौन कर जाता है एक महात्मा बोले बोले हमारा चेला माधवदास है बहुत ही सेवा भावी है माधवदास करता होगा तो भाई बुलाओ माधवदास जी को माधवदास जी को बुलाया बोले गुरु जब आप दस बार आवाज लगाते हो तब तो मैं सो के उठता हूं सेवा क्या करूंगा अरे बोले फिर वो गोविंद दास कर जाता होगा केशव दास कर जाता होगा रामदास कर जाता होगा पर जितने जितने दास थे सबको बुलाया किसी ने स्वीकार नहीं किया हाँ आज के कोई होते तो स्वीकार कर लेते हाँ गुरु जी आप ठीक कहते हैं ऐसी सेवा तो मेरे ही द्वारा हो सकती है पर वे गुरुजनों से झूठ तो कम से कम नहीं बोलते थे आज के शिष्य तो ऐसे है गुरु जी ने आवाज लगाई बेटा उठो प्रभात वेला हो गई है ब्राह्मे मुहूर्ते या निद्रा साक्षारिणी गुरु जी आज तो सिर में बहुत दर्द है तबीयत बहुत खराब है गुरुजी जी में बात सल्ले बोले कोई बात नहीं बेटा सो जाओ थोड़ी देर और सो जाओ अब गुरुजी ने उठ के सब झाड़ू बुहाड़ू लगा ली उठाया चेला बोले गैया धोलो वह गुरु जी लात मारने का भय है हम तो कभी गाय दुहे नहीं घर में हम गाय दुहना नहीं जानते चलो कोई बात नहीं गुरुजी ने गया धोले स्नान ध्यान कर लिया अब चेला भी नहा धो लिया तिलक स्वरूप करके बैठा हाथ में माला लेके गुरुजी जी बेचारे सेवा टहल में लगे हुए हैं गुरुजी ने कहा बेटा कोई बात नहीं पूजा तो कर लो तिलक स्वरूप हो गया तुम्हारा कहा गुरुजी आपने कथा में सुनाया सेवा पूजा में बत्तीस प्रकार के अपराध होते हैं हाँ नाम नाम में दस नाम अपराध और सेवा पूजा में बत्तीस सेवा पूजा के अपराध मैं अज्ञानी जीव अपराध बनेंगे तो उनका प्रायश्चित करने कहा जाऊंगा कृपा करके मुझे क्षमा कीजिए मैं सेवा पूजा भी नहीं कर सकता कहा ऐसा करो तो चूल्हा चेताए लो कुछ थोड़ा रसोई बना लो कहा गुरुजी और तो हम सब काम कर सकते हैं बस यही नहीं कर सकते <laughs> गुरुजी जी बिचारे ठाकुर जी की सेवा पूजा भी कर लिए रसोई भी बना लिए भोग भी लगा लिए लगाने के बाद बोले बेटा ंगत करने आ जाओ कहा देखो गुरुजी आप बार बार सत्संग में करते हैं आज्ञा गुरु नाम अविचारणी गुरुजनों की आज्ञा का विचार नहीं करना चाहिए बिना विचारे पालन करना चाहिए मैं आपका सत्शिष्य आप मेरे सद गुरु सवेरे से बहुत आज्ञाओं का उल्लंघन हो गया कम से कम इस आज्ञा का पालन तो अवश्य करना ही पड़ेगा नहीं तो मेरी शिष्यता का धर्म चला जाएगा कहा चलो भैया आपने धर्म की रक्षा कर लो बैठो भोजन कर लो सबने मना कर दिया बोले हमने ने सेवा नहीं किया तब कुछ ऋषि संतुष्ट हो गए बोले लगता है हमारी तपस्या से देवता संतुष्ट हो गए हैं और रात्रि के समय बन देव बन देवियां ही हमारी सेवा कर जाती हैं अच्छा हुआ हम प्रेम से अपना भजन साधन करेंगे इतने काम धंधे के लिए भटकना पड़ता था, था जंगल में समझा लाने के लिए कुश लाने के लिए दुर्बा लाने के लिए दो इतना काम तो कम से कम देवता कर ही जाते हैं लेकिन मतंग ऋषि मतंग ऋषि ने कहा हम इतना सोच कर नहीं रह सकते हम तो उस, उस चोर का पता लगाना चाहते हैं जो चोरी करता है शिष्यों ने कहा चोरी ये सेवा चोरी कैसे कहा बेटा यही तो तुम नहीं जानते हो हम वैष्णवों की संतों की संपत्ति तो भगवत भागवत सेवा है और हमारी सेवा छिंती है इसका मतलब हमारी संपत्ति की चोरी हो रही है ये भाव किसमें होता महाराज की सेवा हमारी संपत्ति है? तिरुपति बालाजी का दर्शन खूब किया होगा तिरुपति बालाजी में एक सरोवर है रामानुज सरोवर हम यहां भगवान की ब्रह्मोत्सव यात्रा में उत्सव जल यात्रा भी होती है उस सरोवरम के निर्माण करने वाले श्री अनंताचार्य स्वामी दक्षिणात्य महापुरुष थे विद्वान ब्राह्मण थे सदगृहस्थ थे मन में आया तिरुपति बालाजी के लिए एक सरोवर होना चाहिए तो कुदाल लेकर के पहाड़ के ऊपर स्वयं खोद कर ताल तैयार करने लग गए और उनकी पत्नी गर्भिणी आसन थी प्रसव का काल निकट था और परात में खोद खोद करके मिट्टी और पत्थर देने लग गए और वो परात लेकर जैसे आगे बढ़ती भगवान श्री त्रुपति बालाजी से नहीं रहा गया साक्षात भगवान प्रकट हो गए और पत्नी के हाथ से तसला छीन करके टोकरी छीन कर आगे भाग गए और दूर फेंक करके खाली करके दे दिया कई बार जब ऐसा हुआ तो अनंताचार्य स्वामी जी ने अपनी पत्नी से कहा देवी मैं खोद नहीं पाता इनकी देर में तू फेंक कर चली आती है कहां मिट्टी फेंक डाल के आती है कहा स्वामी मैं तो डलिया लेकर दो पग भी नहीं चल पाती तब तक एक सांवला सलोना चार भुजा का बालक आता है और मेरे हाथ से डलिया छीन कर जाता है जैसे ही अनंत आचार्य जी ने देखा तो साक्षात तिरुपति बालाजी थे डांट कर कहा खबरदार ये कैंकर हम वैष्णव की संपत्ति है इस पर डकैती डालने का अधिकार आपका नहीं है। आपका केवल इतना अधिकार है मंदिर में बैठिए और सेवा लीजिए ये हमारी संपत्ति है इसमें हम आपको डकैती नहीं डालने देंगे उनका भगवान के प्रति वात्सल्य था भगवान को डांट दिया भगवान मंदिर में घुस गए डर के मारे निकले नहीं अब तो शाम हो गई थी बोले चलो बाकी तालाब कल खो देंगे रात्रि को भगवान ने राजा को स्वप्न दिया और कहा अनंताचार्य जी